रेडियो मधु बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन तेरा गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन

सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियम मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो

आज स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगी आप बिल्कुल हल्दी बल्दी ओपित हाँ होंगे आइए आपकी खुशी को मिलाने के लिए आज हमारे साथ विशेष रूडियो में डॉक्टर प्रकाश कुमार मिट्टर जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और आप उनकी आवाज ऐसी उन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे एपिसोड आपको दिए हैं ऑर्गेनिक पानी के बहुत सारे सीरीज उन्होंने बनाए थे जो रेडियो पे आपने सुनकर उसको ए चलिए आज खुशी बात यह है की आज खेती की कोई बात नहीं होगी

बहुत खुश होंगे क्यूँकी वो अब विधायक हो चुके हैं तो मानव कुछ करना चाहते हैं तब से उन्होंने एक मिशन पे काम करना शुरू किया है, इसका नाम है तो बात करते हैं, वो क्या है कैसे काम कर सकते हैं पहुंच सकते हैं सारी बातें उनसे आराम से से बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार नमस्कार रमेश

अब कम से कम एग्रीकल्चर पर बात नहीं करेंगे हाँ <laughs> तो बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में बहुत समय बाद में यहाँ आपके साथ हूँ तो ये मानव दिव्यता मिशन क्या है एजुकेशनल प्रोग्राम है बच्चों के लिए यूथ के लिए और इसका एक पोर्टल है ह्यूमन डिविनिटी मिशन यदि गूगल पर टाइप करेंगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा और जो स्टूडेंट इससे इस एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं

वहाँ पर आपको एच डी एम फैलो प्रोग्राम मिलता है उसका पेज खोल के आप अपनी एंट्रीज भरें तो एक आईडी कार्ड भी ह्यूमन डिविटी मिशन के स्टूडेंट्स को हम जनरेट करते हैं और मकसद यह है कि ह्यूमन डिविनिटी के बारे में लोगों तक कॉन्सेप्ट को पहुँचाना और उससे रिलेटेड खूबसूरत चीज़ों को यूथ को आ, सिखाना उनके बारे में तो अब आई कॉन्सेप्ट की बात ना ह्यूमन डिविनिटी कॉन्सेप्ट क्या है मानव दिव्यता कैसे कहते किस है

तो सामान्यतः आप ये समझ लीजिए दिव्यता या डिविनिटी उसको कहते हैं जो विलक्षण है जो अद्भुत है उसको हम डिविनिटी कहते हैं तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि जितनी भी डिवाइंस हैं वो नेचर की हैं भाई प्रकृति की तो है सूरज सुबह सुबह उगता है बादल आते हैं बारिश होती है इतने सारे जीवधारी बनाए हैं सब अद्भुत ही तो है सारा संसार तो मानव ने भी कुछ दिव्यताएँ पैदा की हैं

और उनको समझना मानव के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज से तीन लाख साल पहले मानव अफ्रीका के जंगलों में आया होमो सेपियंस स्पीसीज़ जिसको हम कहते हैं होमो की दूसरी स्पीसीज थी बीस लाख साल पहले है ना इरेक्टा थी दूसरी थी लेकिन जो सेपियंस है हम वो तीन लाख साल पहले आए हैं ये वैज्ञानिक रूप से हम इसलिए जानते हैं कि इससे पुराने अवशेष हमारे उपलब्ध नहीं हैं और सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी में उपलब्ध हैं वो अफ्रीका में ही हैं तो

इन तीन लाख सालों की मेहनत ने जो चीज़ पैदा की मानव को जीने के लिए उसको हम आज एन्जॉय कर रहे हैं और वो मानव दिव्यताएं हैं जो जो अद्भुत हैं उनको समझना आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है आप ये सोचिए ना रमेश भाई एक बच्चा आज ही पैदा हुआ है और ठंड पड़ रही है दिसंबर की

ठीक है लेकिन वो आ, कोजी कोजी कमरे में आराम से जो है और जॉनसंस बेबी पाउडर की खुशबू ले रहा है तो जो आनंद वो आज ले रहा है वो मानव की तीन लाख साल की दिव्यताओं का फल है कि वो आनंदित है मैं और आप जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो भाषा प्रकृति ने हमें नहीं दी थी वो नेचर का डिवाइन नहीं है वो हम मानव ने पैदा की है तो वो चीज़ें जो मानव ने

पैदा की हैं वो और अद्भुत हैं विलक्षण हैं उनको हम मानव दिव्यताएं है कहते हैं बहुत साधारण सी बात है जैसे भाषा है आज भी गाय एक तरह से रमाती है पूरी दुनिया में है ना चाहे इंग्लैंड की गाय हो चाहे अमेरिका की गाय हो चाहे हिंदुस्तान की गाय हो और कुत्ता एक तरह से भोंकता है चाहे कश्मीर का कुत्ता हो चाहे कन्याकुमारी का कुत्ता हो क्योंकि वो उसकी नेचुरल आवाज़ है नेचर ने दी है वो आवाज़ लेकिन आदमी एक तरह से नहीं बोलता क्योंकि आदमी जिस आवाज़ में बोलता है वो उसकी पैदा हुई भाषा है

भई उसे फेंफड़े दिए थे गला दिया था अजीब दी थी लेकिन शब्द उसने खुद बनाए मैं और आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं ये साधारण दिव्यता नहीं है ये बहुत बड़ी दिव्यता है तो हम वरना शुरू में जो हम जानवर थे जब हम एनिमल टाइप थे तीन लाख साल पहले तो हमारी भाषा सोचो क्या हुआ करती थी छोटे बोटे शब्द बोल पाते थे और इशारा करते थे बस खाली आओ ओ ओ बस ऐसे ही कर सकते लेकिन शब्दों का गठन

हर चीज़ का नामकरण कि ये पीपल का पेड़ कहलाएगा ये है ना शैतूत का पेड़ कहलाएगा ये सब हमने ये बनाया है और ये मानव दिव्यता है तो मानव दिव्यताओं को समझना उनको नमन करना उनको उनको रेस्पेक्ट करना और उसको सम्मान उसको सम्मान देने के बाद आपके अंदर जो ताकत है उसमें कुछ और डिवाइन क्रिएट करना ऐड करना और नई जनरेशन को देना इस भावना को हम

युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं और इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं तो जैसे कोशिश तो कर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है एटलीस्ट ट्राई कम से कम तू कोशिश तो कर है ना तेरे पास तो ये एक ही चीज़ है भाई जीवधारी के पास प्रकृति ने सिर्फ एक ही चीज़ दी है कि वो प्रयास कर सकता है तो फिर उसको कर लेकिन प्रयास करना साधारण चीज़ नहीं है

जैसे अभी कोई आदमी कहे कि मुझे तो शहद खाना है और सीधा जाए और मधुमक्खी की छत्ते में अपना मुंह मार दे और मधुमक्खी से उसको सुजा देंगी पूरी तरह से उस वो तो क्या कर रहा था भाई कि मैं तो कोशिश कर रहा था कोशिश मूर्खतापूर्ण चीज़ नहीं है बड़ा इंटेलिजेंट एक्ट है कोशिश तो उसके करने के लिए इंसान के पास क्या हुनर होना चाहिए किस तरह से किसी एक्ट को किया जाए क्या आपके अंदर गुण विकसित होने चाहिए वो सब हम कोशिश तो कर में पढ़ाते हैं

जैसे मैं एक एक उदाहरण आपको देता चलूंगा कोशिश तो कर मैं एक मन के हैं 135 सौ पैंतीस हैं जिनको हम युवाओं तक पहुँचा रहे हैं उनमें से एक फिलोसफिकल थाट्स नहीं है एक में से एक एक एक-एक एग्जाम्पल एक एक एक मैं आपको हर ट्रेनिंग प्रोग्राम का बताता जाऊँगा आप ये देखिए कि आप अपने रेसिंग ट्रैक पर जाइए जहाँ रेस होती है एथलीट जहाँ दौड़ता है

100 मीटर की रेस 200 मीटर की रेस और ज़रा विचार करिए कि जब वो दौड़ता है और दौड़ की शुरुआत करता है तो वो दोनों हाथ ज़मीन पर रखता है है ना क्यों करता है ऐसा ये ये विचार ये विचारणीय बिंदु है ये क्यों करता है? भाई सीधे खड़े हो जाओ ना सारे के सारे सबके लिए एक सा, सीधे खड़े हो जाओ और गेट सेट गो भाग लो

ऐसा क्यों नहीं करता क्यों नहीं होता एथलीट्स ऐसा क्यों नहीं करते ना ओलंपिक्स में होता है, ना एशियाड में होता है, ना आपके स्कूलों के मतलब वो एथलीट दोनों हाथों को जमीन पर रखेगा और बकायदा झुकेगा इस फिलोसफी का कारण क्या है इसे सोचने की जरूरत है और जिस समय एंड होता है ना रेस का जब अंत होता है रेस का तो एक धागा या वो लगाया जाता है तो आपका ट्रेनर क्या कहता है चेस्ट को आगे लाओ

जस्ट को आगे लाओ एंड में यानी वो उस समय भी आपको झुकना है ऊपर के पोर्शन को आगे लाना है तो झुकन झुकता इसलिए है कि बिना झुके जीवन में कोई स्पीड नहीं ली जा सकती यदि आप जीवन में गति लेना चाहते हैं तो जो सबसे पहली जरूरत आपके जीवन की है वो है झुक जाना

विनम्र होना आपके पास झुकना नहीं आया तो आप स्पीड नहीं ले सकते और इसी थॉट को हमने कलेक्ट किया है कोशिश तो करके इस मन के में सुनिए कितना खूबसूरत मन का है हमारे एक जे, जे, जे, जे। धावकों के बीच चल

धावकों के बीच चल देख कोई दौड़ तू ये झुक के होती है खत्म ये झुक के होती है शुरू झुकने में कमाल है झुकना बेमिसाल है झुकने में कमाल है झुकना बेमिसाल है इश्क हो या बंदगी झुक के होते हैं सभी बंदगी कहते हैं आराधना को पूजा को है ना इश्क हो या बंदगी

झुक के होते हैं सभी आदतों में ढाल ले तू झुकने का हुनर सफल हो ना हो कोशिश तो कर तो दिस टाइप के ये कोशिश तो करके 135 सौ थॉट्स हैं जिसमें हम बच्चे को विनम्र होना बताते हैं झुकना बताते हैं लोगों का आदर करना बताते हैं तो ये एक प्रोग्राम है दूसरा है युवा भारती बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है आ,

रमेश भाई मैं आपके अंदर कोई समझ रोपित कर दू आपके दिमाग में और आप वैसे कि वैसे ही समझ के चलने लगें यह बहुत ही गलत बात है आपके पास अपनी समझ का अपनी समझ का एक स्तर होना चाहिए आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करना सिखाता है युवा बोध भारती किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा आपने चारों बातों को सुना और फिर अपनी समझ का इस्तेमाल किया

तो युवा बोध भारती में हम ये बताते हैं कि मैं जो भी कह रहा जो भी कुछ कह रहा हूँ संभव है मैं अपने मतलब में कह रहा हूँ संभव है मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ संभव है कि आप से अपना मतलब निकाल रहा हूँ कम से कम एटलीस्ट उसको एनालिस तो करो आप कि क्या बात कही जा रही है किस उद्देश्य से कही जा रही है कोई कुछ करवाना चाहता है तो क्या करवाना चाहता है क्यों करवाना चाहता है है ना उसने कहा अब ज़्यादातर हम यही तो कर रहे हैं हम हम युवाओं के सोच में ब्रेन वॉश करके अपना

एक थॉट रोपित कर दे रहे हैं और वो उसे मान करके जीवन जी रहा है और शायद सारी परेशानियां जीवन की इसीलिए हैं कि हम अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते तो युवा बौद्ध भारती में हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि आप अपनी विजडम का उपयोग करो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ आपको दी है ईश्वर ने और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जैसे मेरी धरती मेरा आसमां प्रोग्राम है जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं

हम लोग बिजनेस कौन कौन से हैं जिनमें काम कर सकते हैं नए इंटरप्रन्यरशिप्स कौन कौन सी हैं जिनमें वर्क कर सकते हैं कौन सी क्षेत्र में नई बिजनेसेस की संभावनाएं हैं कौन सी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए उस तरह के प्रोग्राम हम आ, मेरी धरती मेरे आसमां में बताते हैं और एक प्रोग्राम हमारा हम भारत के लोग

अब हम भारत के लोग तो अब जान ही रहे क्या कर रहे <laughs> किस तरह का है ना माहौल क्रिएट हो रहा है ना तो जो आप पढ़ा रहे हैं लोगों को जो आप सिखा रहे हैं है ना वो शायद हम भी सिखा रहे हैं इसमें कि भाई मानवता एक बहुत खूबसूरत चीज़ है अच्छा इस तरह के हमारे साथ ही आठ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो हम जिनके लेक्चरस हम

इसमें डिलीवर करते हैं और हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई फ़ीस नहीं है कोई पैसा नहीं है है ना इसमें आप फ्री एनरोल हो सकते हैं हमारे हमारा चैनल है ह्यूमन डिविनिटी मिशन नाम से यूट्यूब पर उसे सर्च कर सकते हैं उसमें

हाँ उसमें उसके गाने ही सुन सकते हैं अच्छा उनके गानों पर यदि आप डांस करना चाहें ज़्यादातर गाने जो है ना वो बड़े खूबसूरत हैं तो आप हमें आप वीडियो भेजिए हम अपने कार्यक्रमों में डांसेस को शामिल करते हैं हम युवाओं को भी प्रेरित करते हैं एक हमारा यूथ प्लेलिस्ट प्रोग्राम है जिसमें किसी ने अचीव किया है युवा ने बहुत अच्छा तो हम उसको अपने प्लेटफॉर्म से हाईलाइट करते हैं उसके अचीवमेंट्स को तो इस तरह के प्रोग्राम ह्यूमन डिविनिटी मिशन में हैं अच्छा

हाँ आप कोई प्रश्न आप पूछना चाह रहे थे बीच में जी मैं रहा था कि सा जीत है, जी, आपके तो का एक है का, जी, आ, फकीरी फकीरी तो था फकीरी तो वो, क्या एक्सप्लेन कर दूसरे गीत से पहले कि फकीरी होती क्या यस यस हाँ हाँ जी जी आपके पास जी

समय में जीना ही मुश्किल है, है ना? जी तो जीने के लिए जी तो जी तो मैं मैं पहले फकीर ही बता दूँ फिर उसके बाद वो गाना मतलब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा यस यस बड़ी खूबसूरत चीज है फकीर ये भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है रमेश भाई

और पहली बात तो मैं आपको एक अद्भुत बात ये बताता हूँ कि जो हम लोगों के एकेडमिक कंपाइलेशंस हैं वो अपने आप में उदाहरण बनेंगे क्योंकि वो उनकी कहीं वो आसानी से उपलब्ध नहीं है ना अभी आजकल गूगल पे भी उपलब्ध नहीं है है ना आप गूगल तो सबसे बड़ा सर्च इंजन है ना एआई आई वे सब किसी पर उपलब्ध नहीं है कि भाई फ़कीरी होता क्या है आखिर है ना तो मैं आपको

बताता कि कितनी खूबसूरत चीज है फकीरी इसको हम भी कहते हैं संत हो जाना थे। मानवता का पहला स्तंभ था नमन कि भाई हम आदर प्रेषित करें एक दूसरे को आप देखिए इस दुनिया में चाहे अच्छा, कोई भाषा कोई धर्म हो

उसमें किसी ना किसी तरह का नमन जरूर है मैं आपसे मिला तो मैंने आपको आदर प्रेषित किया नमस्कार है ना कोई आदाब करता है कोई सश्रीकाल करता है तो पहली मानवता की जो खूबसूरत चीज़ है वो है श्रद्धा अर्पित करना एक दूसरे को सम्मान देना और जैसे ही नमन अपने मानवता में आता है वैसे ही एक खूबसूरत चीज़ पैदा होती है जिसका नाम है संवेदना संवेदना का मतलब है कि मैं आपके दर्द को मैं भी समझ सकूँ और आप मेरे दर्द को समझ सकूँ

ठीक है तो उसको संवेदना कहते हैं और संवेदना पैदा करती है सहयोग भाई मेरे को कोई तकलीफ है आप आके मदद करने के लिए आपको कोई तकलीफ है मैं आके मदद करने के लिए इसको सहयोग कहते हैं तो नमन संवेदना सहयोग इसके बाद एक खूबसूरत चीज पैदा होती है जिसका नाम है प्रेम मेरे और आप बीच में एक संबंध पैदा होता है जिसे हम प्रेम कहते हैं प्रेम का मतलब ही एक दूसरे की परवाह करना

एक दूसरे की चिंता करना एक दूसरे की फिक्र करना एक दूसरे का भला चाहना इसको हम प्रेम कहते हैं लेकिन फकीरी जो है ना उसका पांचवा स्तंभ है ये बच्चे प्यारे मेरे समझ सकेंगे तो मैं जरूर इनको प्यारे बच्चों को बताने की कोशिश करूंगा कि फकीरी कितनी बड़ी दिव्यता है मानवता की आप जिसको प्रेम करते हैं सिर्फ उसी का भला चाह रहे हैं पति पत्नी का भाई बहन का

बाप बेटे का जिनको आप जो आपके प्रेम के दायरे में आते हैं उनकी आप परवाह करते हैं उनकी आप चिंता करते हैं उनका आप भला चाहते हैं उनकी आप अच्छाई चाहते हैं इसको हम प्रेम कहते हैं लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो इस दुनिया में जो सबका भला चाहे जो दुनिया में हर एक को चाहे कि वो खुश रहे

इस पूरी कायनात का भला चाहने वाला जो व्यक्ति है उस भाव को फ़कीरी कहा जाता है फ़कीरी में हम अपने आदमी का भला नहीं चाहते खाली हम इस पूरी दुनिया में हर एक का भला चाहते हैं और ये फ़कीरी मानवता का बड़ा दिव्य भाव है अभी तो ना लोग चिड़ियाओं के लिए पानी लगा रखते हैं हुँ, हुँ, भाई चिड़िया कोई रिश्तेदार है कौन सी चिड़िया पानी पी के जाएगी ये भी नहीं पता किसी को कि भाई कौन सी चिड़िया पी के जाएगी कौन सी जाएगी इस भाव को फकीरी कहा जाता है भाई किसके लिए चिड़ियाओं के लिए पानी तो

नमन संवेदना सहयोग प्रेम से ऊंचा भाव है फकीरी आप सुनाइए आप इस फकीरी के गाने को है ना दुनिया का भला चाहने वाला भाव फकीरी है चलिए आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को फकीरी गाना सुनने का मन कर रहा होगा बिल्कुल आपको सुना देते हैं अभी फकीरी वाला गाना आप सुन रहे हैं रेडियो सेवन पॉइंट सुनते रहो मुस्करो

Oh uh...

नाम है यार फकी

churi jiri jiri naam hai ya

आपसे करके नष्ट हो गए होंगे बिल्कुल और आप सोच रहे होंगे यार डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट ये जीवन की तरफ कैसे है ना मेरे मन में भी यही सवाल आ रहे थे यही सवाल पूछने हैं डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी को की सर आप तो पूरे टोटली वैज्ञानिक रहे हैं और कृषि विज्ञान में काम करते हुए फर्टिलाइजर और जीव विज्ञान के साथ जुड़े रहे आयरन पर आपने काफी किताबें लिखी है अभी भी आपके जो है किताब लिखते हैं

तो पब्लिश भी हुई है बिकती भी है और आप तो विशेष जो है आ, प्लान डॉक्टर एंड जो है वो इसी भी काम कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनेंगे उनको फिर से एक प्लान डॉक्टर का कोर्स आप करवाने वाले है जिससे वो हर जगह जहाँ भी आ, जो गांव है वहाँ पर एक प्लान डॉक्टर हो जिस तरह से क्लिनिक चलता है लोगों का की आदमी बीमार हो जाए बुखार आ जाए तो डॉक्टर के पास जाता है

बीमार भी हो जाती है जब खराब हो जाती है फसल नहीं मिलती है ठीक से तो उस समय भी किसानों को एक ऐसा डॉक्टर का क्लिनिक होना चाहिए जा रहा वो जाके कि ये चीजें हैं उसको क्या करें ठीक करें, तो प्लान डॉक्टर जो है वो वो चीजों को देखकर सही ढंग से एक पर्चा बना के दे दें तो इतनी सारी बातें आपने सोची की ये जो गाना आपने सुनाया हो <laughs> रहा तो इसका जो दहासना का वो दहा से जा आपके साथ

ह्यूमन डिम्यूनिटी मिशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया या क्या हमारे दिमाग में आया रमेश भाई आप ये देखिए कि इस दुनिया में जिसमें हम जिंदगी जीते हैं इस दुनिया में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं एक व्यवस्था प्रकृति ने की है नेचर ने और एक व्यवस्था मानव ने की है खुद के लिए ठीक है तो हमें सिंपली ये सोचना है किसी भी बारे में कि ये व्यवस्था प्रकृति की है या मानव की है

प्रकृति की व्यवस्था में किसी तरह का परिवर्तन करने का पावर या शक्ति या क्षमता किसी जीवधारी में में नहीं है, में भी नहीं है है मानव भी पेट्रोल तो मर जाएगा क्योंकि ये पानी पीना प्रकृति की व्यवस्था है भोजन करना प्रकृति की व्यवस्था है आपकी आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते लेकिन धर्म धर्म मानव व्यवस्था है

इसमें परिवर्तन संभव है आप अभी क्या है हिंदू मुसलमान हो जाइए अल्लाह को मानने लगी है। सिख हो जाइए खुदा को मानने लगी है। मतलब वाहेगुरु को मानने लगी है, है ना गॉड को मानने लगी यानी जिस चीज या फिर धर्म के नियम कानूनों में भी परिवर्तन होते रहते हैं समय के साथ यानी जो चीज़ परिवर्तन करने की क्षमता मानव में है उसको हम मानव दिव्यताओं में गिनते हैं और जो चीज़ डिवाइन

जिसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते नेचुरल डिवाइन है वो हम उसे हम ईश्वर अल्लाह खुदा वाहगुरु कहते हैं वो ईश्वरीय शक्तियां हैं सारी तो ये डिवीज़न नहीं किया यदि मानव ने तो वो अभी जिस तरह उलझ रहा है धर्मों में जातियों में एक दूसरे को मारने में द्वेष फैलाने में मेरा अच्छा उत्साह अच्छा करने में इसको वो करता रहेगा जब तक हम अपने युवाओं को ये नहीं सिखाएंगे

कौन सी व्यवस्थाएं मानव व्यवस्थाएं यानी मानव दिव्यताएं हैं और कौन सी व्यवस्थाएं प्रकृति की व्यवस्थाएं तो साइंस क्या है साइंस प्रकृति को समझने का सीखने का प्रयास है ईश्वर की खोज कर रहा है वैज्ञानिक hmm. वैज्ञानिक क्या काम करता है ईश्वर की खोज ईश्वर की खोज क्या मतलब प्रकृति के जो ईश्वरीय शक्तियां हैं उनकी खोज करने में लगे हुए हम और उनका उपयोग हम अपने जीवन में करने में लगे हुए हैं यही तो विज्ञान है

बॉटनी किसको कहते हैं वनस्पति वनस्पति विज्ञान इस पृथ्वी की वनस्पतियों का अध्ययन है जियोलॉजी कैसे कहते हैं इस पृथ्वी के जीवों का अध्ययन है केमिस्ट्री किसे के कहते हैं इस पृथ्वी पे मतलब जो भी अध्ययन है हमारे पास विज्ञान में वो प्रकृति का ही तो अध्ययन है mm. और उस प्रकृति के अध्ययन से उन शक्तियों को प्रकृति की शक्तियों को जो हम डिगाउट करते हैं उनका उपयोग हम अपने जीवन में

अपने जीवन को बेहतर करने के लिए करते हैं तो यह समझ बच्चों में पैदा करने के लिए मानव दिव्यता मिशन बहुत जरूरी है क्योंकि हम फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ्स यही पढ़ाते रहेंगे तो ये पढ़ा रहे हैं बहुत सारे विद्वान मानव दिव्यता कोई नहीं पढ़ा रहा तो जैसे आज ये फकीरी आपने सुना फकीरी मानव में पैदा होने वाला सबसे खूबसूरत भाव है उस भाव का मतलब है कि इस दुनिया में सबका भला हो मेरा भला हो

मेरे भाई साहब का भी भला हो मेरे पिताजी का भी हो मेरे बच्चों का भी हो लेकिन दुनिया में सबका भला हो ऐसा भाव यदि मानव में आ जाए तो वो काय को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करेगा वो काय को जाति पाती को मानेगा वो एक बहुत खूबसूरत दुनिया को हम बना पाएंगे तो मानव दिव्यता मिशन एक शिक्षण प्रोग्राम है युवाओं के लिए जिसमें हमारी कोशिश ये है कि युवा प्रकृति को और मानव व्यवस्थाओं को अलग अलग करके समझ सके और ये झगड़े फसाद

ये बेकार की चीजें खत्म हो जी चलिए डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी बहुत ही सुंदर भावनाएं आपने व्यक्त किया है और बस इस पहचान को बनाए रखने के लिए आप अपने कोर्सेज में डिजाइन करते बच्चों को या जो भी सूचना चाहते हैं उनको दे रहे हैं जी और के ऑनलाइन भी

एचडीएम डी प्रोग्राम है स्टूडेंट को एनरोल करने एंडरौल के लिए आप को कोई भी बंदा जुड़ सकता है सब बिल्कुल कोई भी बता इसमें कितना रमेश भाई बीच में बता दूं तीन कैटेगरीज हैं एक कैटेगरी है एकेडमिशियंस की प्रोफेसर्स को हमने अलग रखा है साइंटिस्टों को अलग रखा है वो जिस समय आप एनरोल कर रहे होंगे वो आपसे पूछेगा कि आप एकेडमिशियन हैं क्या शिक्षक हैं क्या तो वो उसकी उसके लिए उसको वो गोल्ड कैटेगरी में देता है फिर दूसरा नंबर प्रोफेशनल्स का है

जो लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं चाहे वो व्यापारी हैं चाहे किसी आ, कोई भी प्रोफेशन में है चाहे किसान हैं चाहे कुछ भी हैं और तीसरा कैटेगरी है स्टूडेंट्स का जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं तो तीनों कैटेगरीज़ हैं और तीनों कैटेगरीज में आप जिस कैटेगरी में चाहे एनरोल कर सकते हैं

नजदीकी जो भी हो आपको लगता है कि अच्छा काम कीजिए तो की और, का, का की और आनंद हो जे, जे, भी होकर अपने उद्देश्य भी यही है <laughs> ये मैं पे ले जाना चाहूंगा और ये जो गीत आपने अभी सुना था और यही गीत को बॉम्बे की टीम ने बहुत पसंद किया तो उन्होंने अपनी तरह से कॉम्पिटिशन किया है

और ये एडिटर के लिए भी बड़ा अच्छा लगे मेरा नॉलेज है वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म कैसा भी आए अगर आप उससे जुड़ते हैं तो हमें बहुत ये भी आप अवेलेबल है ऑनलाइन भी जी जी अवेलेबल तो आप है कोई भी आपको अच्छा लगता है सर इनके गाने ये सारी जो गाने अच्छा लगता है तो आप उसको

करके right. अच्छा तो तो रमेश भाई उस रमेश भाई हमारे पोर्टल पर हमारे फोन नंबर्स और मे, दिये मेल दिए हुए हैं उन पर आप, आप भेज सकते हैं कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं आप भेज सकते हैं मानो फकीरी पर कोई डांस करना चाहे तो डांस परफॉर्मेंस करके भेजे हम तो शामिल करेंगे अपने कार्यक्रमों में उनको ये

नहीं नहीं के साथ आप सभी की तरफ ऐसी डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत आप काम कर रहे हैं जयंती मिशन तो ये पढ़ता रहे पढ़ता रहे और शहर तक तो ये गांधी पहुँचता रहे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे जय हिंद जय भारत सुनते रहो न्यूज के

कोई भाषा न आशा नलासा